कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम के बाईसवें मंत्र तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं नचिकेता ने बीसवें मंत्र में मांगा तृतीय आत्मज्ञान के रूप में आत्मज्ञान प्राप्त करना कठिन है इसे 21वें मंत्र में यमराज जी ने बताया नचिकेता के अंदर नचिकेता के द्वारा प्रार्थनीय आत्मज्ञान की योग्यता का निर्धारण करने के लिए आत्मज्ञान की योग्यता नित्यानित्य वस्तु विवेक आदि साधन च पुष्टें संपन्न मनुष्य में मानी जाती हैं उसमें तितिक्षा नामक जो समाधि षठ संपत्ति अंतपाती एक साधन विशेष है वह यदि न हो तो आत्मजिज्ञासा होने पर भी ज्ञान की प्राप्ति में होने वाली कठिनता सहन तो नहीं कर पाएगा तो छोड़ देगा इस दृष्टि से 21वें मंत्र में नचिकेता के अंदर की तितिक्षा को जानने के लिए आत्मज्ञान की दु, दुर्लभता आत्मा में दुर्गयता बता करके बताई गई और 22वें मंत्र में नचिकेता ने एक प्रकार से अपने अंदर विवेकपूर्वक प्रतीक्षा विद्यमान है इसे स्पष्ट किया कि यमराज जी ने 21वें मंत्र में कहा था उत्तरार्ध में कि आत्मज्ञान जिस कारण से कठिन है वो तो तुम आत्मज्ञान को छोड़ करके दूसरा कोई वर मांगो तो आत्मज्ञान और आत्मज्ञान से अतिरिक्त साधन इन दोनों के अंतर को नचिकेता अच्छी तरह से जानता है दोनों के अंतर को जानना ही साधन विषय को ठीक ठीक विवेक होना होता है तो नचिकेता ने कहा कि भले ही ये आत्मज्ञान प्राप्त करना कठिन है आत्मा दुर्विज्ञा है लेकिन आत्मज्ञान का जो फल है उस फल वाला दूसरा कोई साधन है भी नहीं एक ही साधन है नान्य पंथा विद्यते अयनाय तमें व विदिता अति नान्य पंथा विद्यते अयनाय श्रुति कह रही है कि आत्मज्ञान ही एकमेव परम पुरुषार्थ का साधन है आत्मज्ञान का ही परम पुरुषार्थ फल है इसलिए आत्मज्ञान है परम पुरुषार्थ फलक कठिन होने पर भी और दूसरा कोई साधन आत्मज्ञान का जो फल है परम पुरुषार्थ उसके प्रति है ही नहीं बाकी जितने भी साधन हैं वे अन्य संसार फलक ही हैं और आत्मज्ञान ही संसार फलक आ, संसार फलक नहीं अपितु मोक्ष फलक है इसलिए आत्मज्ञान सदृश दूसरा कोई वर ही नहीं जिसका नित्य फल मोक्ष हो और इसलिए कहते हैं कि नान्य वर तुल्य ए जब परम पुरुषार्थ का साधन एकमेव आत्मज्ञान ही है और श्रुति कहती हैं आचार्यवान पुरुषो वेद आप जैसे वक्ता फिर खोजने पर भी मिलना कठिन है अभी तो आप उपलब्ध हैं इसलिए नचिकेता ने एक प्रकार से उस कठिन आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो भी कष्ट सहन करना पड़े उसके लिए अपनी एक प्रकार से तैयारी बताई मैंने तितीक्षा अपने अंदर की विवेक पूर्वक ततीक्षा हमारे अंदर विद्यमान है ये बताया अब साधन विषय विवेक होने पर भी यदि कर्मफल के प्रति राग हो वैराग्य न हो तो साधन विषय विवेकवान भी फल को देख करके फल के प्रति यदि राग होगा आसक्ति होगी वो तो उसे स्वीकार कर सकता है उसके प्रति आकर्षित चित्त हो सकता है उसका इसे ध्यान में रख करके यमराज जी नचिकेता को अनुष्ठय साधन कर्म के फल द्वारा भी प्रलोभन दिखाता है और उस प्रलोभन में नचिकेता यदि आएगा तो आत्मज्ञान के अधिकारी में आवश्यक कर्मफल के प्रति वैराग्य का अभाव नचिकेता में होने से नचिकेता अनाधिकारी सिद्ध होगा और यदि कर्मफल को दिखाने पर भी वह नहीं स्वीकार करेगा प्रलोभन को तो निश्चित होगा कि विरक्त है कर्मफल के प्रति मोक्ष मोक्ष के साधन आत्मज्ञान का अधिकारित्व निश्चित होगा इसी दृष्टि से तेईसवे मंत्र में यमराज जी नचिकेता को फल द्वारा भी प्रलोभित कर रहे हैं ऐसा भगवान भाष्यकार तेईसवे मंत्र का अवतरण लिखते हैं एवं उक्तोपि पुनः प्रलोभयन वाच मृत्यु एवं उक्त मृत्यु का विशेषण है मैंने नचिकेता ने साधन विषेक विवेक को वायुस्वे मंत्र से यमराज जी को बता दिया अपने अंदर विद्यमान साधन विषेक विवेक नचिकेता के द्वारा यमराज जी को बताने पर भी और यमराज जी ने सुना भी तो भी मृत्यु यानी यमराज जी पुनः प्रलोभयन कर्मफल प्रस्तुत करते हुए नचिकेता को फिर से प्रलोभित करते हुए कहते हैं शतायूष पुत्र पौत्राण वृणीश्व बहुन बहूंपूंहस्तिरण्यमस्वान् भूमिमत गृणी स्वयं जीवशरदो यस तो शतायुष पुत्र पौत्रीश्व हे नचिकेता इस संबोधन को पूर्व मंत्र से ले आना इक्कीसवे मंत्र में है नचिकेता तो हे नचिकेता चिकेत शतायुष पुत्र पौत्र उ दीर्घ पुत्र तथा पौत्रों का तुम वर मांगो पुत्र सुख और पौत्र सुख इस लोक का भोगने के लिए तुम अल्पायु नहीं अपितु दीर्घायु सौ वर्ष तक जीने वाले पुत्र पौत्रों का वर मांगो का खूब पुत्र पौत्र हो जाए और उनको पीने के लिए दूध ना हो आने जाने के लिए कोई सवारी ना हो और उनके इच्छा की पूर्ति के लिए संपत्ति ना हो तब भी उनको दुखी देख करके दुखी होगा तो कहते हैं ऐसे ऐसी स्थिति नहीं आएगी बहुन पशुन पशु तो गाय पर्याप्त पशुओं को तुम मांगो और हाथी और हिरण्य सोना और घोड़े इन सब का भी वर उन्नीसो के सातन में करना आसमान उन्नीस इन सब का वर्ण करो आत्मज्ञान के बदले में इन सबको ले लो इन सबको रहने के लिए और गाय आदियों के लिए पर्याप्त भूमि भी चाहिए ना इसलिए कहते भूमेर महद आये तो पृथ्वी का बहुत सा बड़ा भाग हिस्सा महोद शब्द से लेना है उसको तुम वर्ण करो और ये सब हो पर्याप्त तो भूमि हो पर्याप्त तो संपत्ति हो पशु आदि हो पुत्र पौत्र परिवार के सदस्य भी हो लेकिन स्वयं अल्पायु होएदी तो इन सबका क्या उपयोग है हो इनसे होने वाला सुख तो होगा नहीं इसलिए कहते हैं कि स्वयं चीव शरदो यावन इच्छसी शरद शब्द का अर्थ होता है वर्ष शरद बहुवचन है तो तुम स्वयं जितने वर्षों तक जीना चाहोगे उतने वर्षों तक जियो जब तक इच्छा है उतना उतने तक जियो का अर्थ है इच्छा इच्छानुसार आयु को प्राप्त कर लो इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त कर लो जैसे भीष्म जी को उनके पिताजी ने दिया था थोड़ा भाष्य है भाष्य को देखिए शतायुष शतम वर्षानी आयु से ऐसा शतायुष पुत्रपौत्र उणीस्व सौ वर्ष की आयु हैं जिन पुत्र पौत्रों की ऐसे पुत्र पौत्रों का तुम वर्ण करो दीर्घायु और किंच गवादी लक्षणान बहुन पशून् उन्नीस्व के साथ अन्वय करना गाय भैंस आदि अनेक प्रकार के पशुओं का भी तुम वर मांगो हस्तिरण्य हस्ति चिरण्य च हस्तिरण्यो हाथी और घो ये सोने सोना भी पर्याप्त मांगो आश्वां और घोड़े भी किंच भूमे पृथिव्या महदानी विस्तीर्ण आयतन यानी आश्रम मंडल साम्राज्यं वृणीस्व एक बहुत बड़ा भूभागे प्राप्त कर लो और उतराध की व्याख्या करते स्वयं चीव शरदोंवदीच की किंचमतिक अल्पायु इत आह ये सब प्राप्त हो जाए लेकिन स्वयं अल्पायु हो तो उस व्यक्ति के लिए ये था, सब निरर्थक है इसलिए कतः स्वयं जीव तम जीव यानी धारे शरीरम समग्र इंद्रिय कलापम सब इंद्रियों सहित शरीर को तुम धारण करो कब तक तो कतः शरो यावद इच इच्छे जीवितुम जब तक जीना चाहते हो उतने वर्षों तक तुम जियो ये सब प्रस्तुत करने पर भी आहिक भोग न चिकेता मुखाकृति मुखा को देखा यमराज जी ने और कोई हर्षादी विकार मुख पर नहीं दिखे तो और भी फिर रखते हैं प्रस्ताव 24वें मंत्र में तो 24वें मंत्र का उच्चारण कर ले तत्ल्यम यदि मन्य से वरम गृणेश्वर यदि येतुल्य मे वर वृणी चिराजी का महाभूमौ न त्वा काम भाजे न चिकेत यदि तोल्य वरम मन से तृणीस्व ऐसा तम ऐसा ऐसाध्याय करना तम पद का कि हे नचिकेता यदि तम एकल्यम एने जो पूर्व मंत्र में कहे गए शतायु पुत्र पौत्रादि हैं इनके समान ही और भी कुछ वर्णीय वस्तुओं को तुम समझते हो वर्ण योग्य तो वरम वर्णी उनका भी तुम वर्ण करो उन्हें भी मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ और वित्तम चिजीविकांच वृणीस्व पर्याप्त धन भी मांगो और चिरजीवन भी मांगो और तो क्या कहें कहते हे न चिकेत तव महाभूम ये मतलब एक प्रकार से महान सम्राट बन जाओ महाभूम ये का थे बनो भव क्या तो राजा सम्राट बन जाओ एक छोटे से राज्य का नहीं महाभूम बड़े भूमि का चक्रवर्ती राजा बनो और ये भी कम लग रहा है यदि तो तुम्हें सत्य संकल्प बना देता हूं जो भी संकल्प हो जाए संसार के वस्तु का वह तुम्हें प्राप्त हो जाए। संसार की वस्तु ऐसा बना देता हूं इसलिए कहा कामा नाम तो आ काम भाजम करो तो कामा नाम काम तो काम है काम में काम ईश्वत्पत्ति के अनुसार काम शब्द का अर्थ निकलेगा विषय अरुण विषयों का जो अभिलाष है उसे काम भाजन में काम शब्द से लेना इच्छा तुम तुम्हें विषयों की इच्छा हो ऐसा नहीं तुम ईश्व को चाहो ऐसा नहीं विषय ही तुम्हें चाहने वाले बन जाए। का मतलब हो, बिना चाहे सब कुछ तुम्हारे पास अनुकूल वस्तुएं आती रहें ऐसा मैं तुम्हें बना देता हूँ तो हाँ हाँ तो कामानाम काम भाजम का अर्थ टिप्पणी में टिप्पणीकार ने किया कि काम यानी विषय और उनका जो काम यानी अभिलाष वो विषय तुमको चाहने वाले बन जाए तुम विषयों को चाहने वाले नहीं ऐसा तुमको मैं बना दू का मतलब वो बिना चाहे ही सब कुछ उपलब्ध होता रहे ऐसा बना दू एक अर्थ ये भी कि और एक अर्थ तुम जिसे चाहो वह तुम्हें उपलब्ध हो जाए या मेरे जैसा तुम्हें सत्य को बना दो, दो, दो। एक अर्थ वो है भाष्य है भाष्य को देखिए ये तत्तुल्यम इसमें ये तेन तुल्यम ये तत्तुल्यम ऐसा तृतीय तत्पुरुष समास है और ये इस सर्वनाम से लेना तेईसवें मंत्र में उक्त शतायुष पुत्र पौत्रादि पदार्थ है विषय है उन्हें इसलिए कहते हैं यथोपदिष्टे न ये, ये तेनाथ कर दिया सदृशम अन्यम अपि यदि मन शतायु पुत्र पौत्रादि के तरह यदि तुम्हारी दृष्टि में और भी कुछ पदार्थ हैं तो उन उन्हें भी मांग लो उनको भी मैं देता हूँ वरम तमी वृणीष किंच इसका अवतरण है टीका में एक नाम वरत्वेन वरत्न उपन्यसुचित इधानी उपनस्यति किंच विभूत कहते हैं कि पुत्रधनादि जो विषय है इनमें से एक एक का वर्णीय रूपे प्रस्ताव करके अब इन सब का एक साथ मिलकर के प्रस्ताव करते हैं तो समुचित इधानी उपन्यति किंच प्रभुतम इत्यादि से तो किंच हिरण्यरत्नादि चिजीविकांच सहवित वृणीस्व मैने पर्याप्त धन के साथ स्वयं का चिरंजीवी भी वर्ण कर लो कहते बहुत क्या बताए कि मानुष आनंद जैसा होता है उस मनुषानंद से तुम संपन्न हो जाओ, हो जाओ उस दृष्टि से किं बहुना महाभूमौ महत् भूमौ राजेत स्व यानी भव, हे नचिकेता, बड़ा सम्राट तुम बन जाओ अन्यत कि दिव्या मनुषाण चम त्वा काम भाजम काम भाजिनम करोमि सत्य अहम तो भाजप का उत्पत्ति के अनुसार षष्टंत कामान होगा विषय वो विषय आहिक पारलौकिक भेद से दो प्रकार के इसलिए दिव्य है पारलौकिक भोग स्वर्गीय भोग और मानुष भोग है अहिक भोग तो अहिक तथा पारलौकिक जो भोग है उन्हें उनका उनमें से तुमको जो जो चाहिए अहिक पारलौकिक भोगों में से जिन जिन भोगों को तुम चाहते हो उनको भोगने योग्य मैं तुम्हें बनाऊ कामारह करूंगी कहा यह सब आप कहते जा रहे हो लेकिन तो कैसे दोगे तो कहा इसलिए कि सत्य संकल्प ही अहम देवा खाली बातें ही नहीं करता रहा हूं मैं मैं सत्य संकल्प हूं इसलिए तुम मांगो तो मेरे संकल्प मात्र से मैं तुम्हें उपलब्ध करा सकता हूं जो मूल में तथा तो भाष्य में ये भी पद है उसका पर्यावचक बताया भाष्य में भाषकर भगवान ने भव पहली पंक्ति में न चिकेतस्व अने भव तो ये शब्द का अर्थ भव हुआ ये अस धातु का लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है ये इसलिए उसका पर्यायवाची बताया भव भू धातु का रूप इसे टिकाकार कहते हैं कि अस भूवी इति धातोर लोन मध्यम पुरुष तो भव इति व्याख्यातम। तो अस धातु हैं अर्थ में भू है सत्ता और उसका लोट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन ये भी ये पाठ है प्रयोग है इसलिए उसका पर्यावचक शब्द बताया भव ये भी कहो या भव को समानार्थक है दोनों व्याकरण का यही है एक ऐध धातु है वृद्धि अर्थ में तो कोई हा तो कोई जो है ये ना समझ ले कि धातु का रूप है हाँ, तो इसलिए कहा कि ये, का, ये, ये रूप अस धातु का है येद वृद्धि अर्थक धातु का नहीं अब पच्चीसवे मंत्र का उच्चारण कर लिया ये कामा दुर्लभा प्रार्थयस्व मर्लोकेम सरथा सतूरिया नी दृशालंबनी मनुष्य मत्त्त्ता पिचारयस्व न चिकेतो नचिकेतो माक्षी तो हे न चिकेत तो ये ये मर्लोके दुर्लभा काम तान सर्वान्दस प्रार्थयस्व ऐसा पूर्वाध का अन्वय करना कि हे नचिकेता तो इस मनुष्य शरीर में जिन-जिन काम मृत्यलोके विषयों को भोगना दुर्लभ है ऐसे दिव्य विषयों का भी तुम तान ता छंद प्रार्थयस्व छंद शब्द का अर्थ है इच्छा छंदत यानी इच्छातः प्रार्थेस्व अपनी इच्छा के अनुसार जो मानव शरीर में प्राप्त होना कठिन है जिन विषयों का उन विषयों को भी तुम इसी मानव शरीर से यदि मेरे से मांगो तो मैं उन पदार्थों को भी दे दूँ दिव्य पदार्थों को उन दिव्य पदार्थों में क्या क्या है तो कहते हैं इमा रामा सरथा सतूरिया तो ये जो रामा रामायण अवसराए हैं इन अपसराओं को दिव्य स्वर्गलोकस्थ लोक, अवसराओं को तुम मनुष्य शरीर से ही उपलब्ध करो और कैसे तो असर था रथों के साथ इनको सतूर्या इसमें तुरिया शब्द का अर्थ होता है वादित्र सतुरिया ने वो एक प्रकार से उन सब वाद्यों के साथ इन अपसराओं को तुम प्राप्त कर लो कहते हैं मनुष्य ही ईदृशा न मनुष्य शरीर से इस प्रकार के दिव्य भोगों को प्राप्त करना संभव नहीं होता इसलिए तुम क्या करो कि हे न चिकेत मतप्रता भी आभी परिचारय स्व मेरे द्वारा संकल्प से प्रदान की जाने वाली इन अप्सराओं से अपनी सेवा कराओ लेकिन जो बीसवे मंत्र में तुमने पूछा है मरण संबंधी प्रश्न यानी आत्मज्ञान वो मत पूछो मरणम मानुप्राक्षी मरण संबंधी वर तुम मत पूछो मांगो भाष्य थोड़ा भाष्य को देखिए ये कामा प्रार्थनिया दुर्लभा मर्च लोके काम कामशब्द का प्रार्थनीय कामते काम यानी योग्य और मनुष्य शरीर में जो दुर्लभ है ऐसे तवान्न छंदस इच्छा तो प्राथयस्व किंच इ दिव्यापसोंमयती इति रामा अप्सराओं के लिए रामा शब्द का प्रयोग इसलिए हुआ कि रमयंती पुरुषानी रामा ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो राम रामा शब्द का अर्थ निकलता है अप्सराएं और सह वर्तन्ते इति सरथा तो वाहनों के साथ और सतुर्या वाद्यों के साथ सवादित्रांता नहि लंबनिया प्रापणिया ता न नहि लंबनिया ने प्रापनिया ईदृशा एवं विधा मनुष्य मर्त्य अस्मदादि प्रसाद अंतरे देवताओं के अनुग्रह के बिना अकेले अपने प्रयत्न से मनुष्यों को इनको प्राप्त करना संभव नहीं है देवता के अनुग्रह से प्राप्त कर सकता है। हैं मत प्रताभि मैया दता परिचारिणी परिचारयस्व आत्मा और मेरे द्वारा प्रदत्त की जाने वाली इन परिचारिणियों के द्वारा अपनी सेवा कराओ उससे सेवा का स्वरूप होता है पाद प्रक्षाला शुश्रूषा कार्य आत्मन नचिकेतो एने मरण यानी मरणसंबद्ध प्रश्न प्रेते अस्ति काकदंता काकदंत परीक्षात रूपम मानु मानुप्राक्षी मा एवं प्रश्नम अर्सी तो ये जो मृत्यु म्रत्य, के उपरांत कार्यक्रम संज्ञा से विविक्त चेतन निरूपाधिकात्म आत्मवस्तु है कि नहीं इत्याकारक जो प्रश्न है ये का ने, प्रकृत में नचिकेता इसे छोड़ दें इसलिए उसमें व्यर्थता बताई जा रही है आत्मज्ञान में व्यर्थ बताया जा रहा है कि ये तुमने जो मांगा हुआ वर है आत्मज्ञान ये कैसा है तो काकदंत रूपम, तो काकदंत को जानने के लिए विचार में जो प्रयत्न है विचार रूप प्रयत्न है वह जैसे व्यर्थ हैं ऐसे ही आत्मज्ञान विषयक वर तुम्हारा निष्फल है निष्प्रयोजन है इसलिए इसको छोड़ दो और ये जो मैं दे रहा हूँ की भोग इनको प्राप्त कर लो तो नच केतान को इस प्रकार अनेकों संसार के विषय देने के लिए प्रस्तुत किए यमराज जी ने नचिकेता सुनता गया आ, सुनता गया लेकिन किसी भी प्रकार से कोई विकार राग आदि रूप आसक्ति रूप उत्पन्न नहीं हुआ नचिकेता के चित्त में इसे कहा जा रहा है २६वें मंत्र के अवतरण भाष्य में एवं मृत्युना मानोपि नचिकेता महारधवत अक्षोभ्य आह यमराज्य के द्वारा अनेकों प्रलोभनों से प्रलोभित किए जाने पर भी नचिकेता अक्षोभ्य सुभित नहीं हुआ कोई विकार नचिकेता के चित्त में उत्पन्न नहीं हुआ सकती रूप, उन यमराज्य के द्वारा प्रस्तुत किए हुए आहिक पारलौकिक विषयों के प्रति चित्त में आकर्षण यदि उत्पन्न होता तो क्षुभित हुआ माना जाता लेकिन नचिकेता अक्षुभ ही है कैसे तो कहते हैं जैसे समुद्र होता है महारद मान लो या समुद्र मान लो तो समुद्र में गर्मी के दिनों में नदियाँ सूख जाती हैं तो समुद्र का पानी कम नहीं होता और बारिश के दिनों में बहुत अधिक मात्रा में बाढ़ आती है नदियों में और वो सारा जल जाता कहाँ है नदियों का समुद्र में ही लेकिन समुद्र में अभिवृद्धि भी नहीं होती उस जल से तो ऐसे ही समुद्र जैसे नदियों से न घटता है न बढ़ता है अक्षुभित रहता है कामायम् प्रविशंति गीता के दूसरे अध्याय में है नपूर्यमा अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापक प्रवेश यदव तद्वत्माय प्रवेश सर्वे शांति मापनोती न काम कामी तो इसमें वो कहा है तो समुद्र जैसे जल से जल ना पहुंचने से नदियों के कम नहीं होता और बहुत मात्रा में पहुंचने से बढ़ता नहीं ऐसे ही ये सारे संसार के विषय काम शब्दित जिसको वो प्रभावित नहीं कर पाते वही शांतिम आपनोति न काम कामी तो काम है संसार के विषय और कामी ही है उनको चाहने वाला तो संसार के विषयों में आसक्त व्यक्ति शांति शब्द तो जो परम पुरुषार्थ का पुरुषार्थ है वो प्राप्त नहीं कर सकता तो नचिकेता उस समुद्र के तरह है महारथ के तरह है इसलिए कहा महारद वोभ्य आहे फल में कर्म फल में अनित्यतादि दोष दर्शन से नचिकेता में वैराग्य है दोष दर्शन से जिहासा उत्पन्न होती है वैराग्य उत्पन्न होता है यमराज जी ने भले ही इन वस्तुओं का नचिकेता के सामने खूब गुणगान किया लेकिन, लेकिन नचिकेता अपने शुद्ध चित्त से उनके अंदर विद्यमान जो अनित्यतादि दोष है वो देख रहा है, और उसके कारण उनका चित्त उनके प्रति प्रलोभित नहीं हो रहा ये नचिकेता अपने विवेक को विवेको नि नित्य वस्तु विवेक को स्पष्ट करता है शोभावामर्त्य यदंतर्वेन्द्रिया जर यी अपि अभी जीवितमल्पमेव। तवैवाहाव नृत्य गीते तो हे अंतक संबोधन है, है।, है ना यद हैं यत उसमें तीन पद हैं यकत तो हे अंतक ये संबोधन है हे अंतक ऐसा संबोधित करके यमराज जी को नचिकेता कह रहे हैं कि आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए पुत्र पौत्रादि कैसे हैं तो शोभावा हे अंतक ये भवता प्रस्तुता पुत्रादय वर्तन्ते स्वभाव है आपने प्रस्तुत किए हुए पुत्रादि स्वभाव है का मतलब है बौरी समास है इसमें स्वभाव में स्व कहते हैं आने वाले कल को स्व आगमिष्यामी यानी कल आऊंगा वहां स्व शब्द आने वाले कल का परामर्श है और भाव शब्द का अर्थ है सत्ता विद्यमानता भू धातु से भाव अर्थ में गय प्रत्यय होकर के भाव शब्द बनेगा तो उसका अर्थ निकलेगा सत्ता विद्यमानता तो स्व यानी आने वाले कल तक भाव एने सत्ता होगी भी या नहीं होगी यह निश्चित नहीं है जिनकी उन्हें कहा जाता है स्वभाव स्वभाव भविष्य नवा ये साम ते स्वभाव तो कल तक अस्तित्व जिनका रहेगा या नहीं रहेगा इसके विषय में संदेह ही है उन्हें कहा जाता है स्वभाव स्वभाव का मतलब अनित्य जिनकी विद्यमानता सुनिश्चित नहीं है क्षणभंगूर है ये पुत्र पौत्रादि संसार के पदार्थ क्षणभंगू रहे अनित्य है और आपने जो ये कहा कि आभिर्मत्प्रता परिचारयस्व तो इनके विषय में कहते हैं कि हे अंतक मर्त्य सर्वेन्द्रिया येज तदेत ते जरयंती ऐसा अनु करिए ये अंत मनु अमर्त्यश मनुष्य से सर्वेन्द्रिया य तेज तो मनुष्यों के समस्त इंद्रियों का जो तेज है सामर्थ्य है सुखी जीवन का प्रयोजक सामर्थ्य विशेष उसे कहा जाता है तेज इंद्रियों का और वह जरयती तद एतत जरयंती जरयंतिया ने क्षपयंती नष्ट कर देती है कर देते हैं ये भोग तो विषय इंद्रियों के सामर्थ्य को क्षीण करते हैं इसलिए भरतीहरी जी ने कहा भोगा न भुगता तो व्यय भुक्ता। भोगों ने भोगों को हमने नहीं भोगा भोगों ने ही हमें भोगा है भोगों को यदि हम भोगते हैं, तो इस संसार की उत्पत्ति से लेकर के अभी तक कितने भोगता आए और गए भोगता तो चले गए लेकिन भोग संसार के शब्दादि विषय वही के वही है तो जिनको भोगा जाता है वो चले जाते हैं समाप्त होते हैं और भोगने वाला रहता है तो विषय विद्यम है और भोक्ता चले गए हैं ने ही भोक्ताओं को भोगा है वयमे वो भोक्ता तो येज तरय तदरती ऐसा लगाना और आपने जो कहा स्वयं जीवक शरदो यावद इच्छे वित्तम चिर जीविकांच व्रणीश वित्तम चिर जीविकांच इत्यादि उसके विषय में कहते हैं दीर्घ जीवन किस लिए चाहिए लंबा जीवन यदि केवल भोग ही जीवन का उद्देश्य है तो कितना सारा जो आयुष्य है वो एक को ही मिल जाए लेकिन और वो पूरा जीवन अपना भोगों में ही व्यतीत करता रहे लेकिन भोगों की इच्छा उसे शांत नहीं होती तृप्ति नहीं होती उल्टी इच्छाओं की अभिवृद्धि ही होती है इसे कह रहे नचिकेता अपि सर्व जीवितम अल्पम एव हे अंतक सर्व अपि जीवित अल्पम एव भोगाय सर्वम जीवितम से लेना है ब्रह्मा जी की आयु जब से सृष्टि हुई है तब से लेकर के महाप्रलय पर्यंत ब्रह्मा जी की आयु है वह है सर्वजीवित और वो जी आयु प्राप्त करके ब्रह्मा जी की आयु प्राप्त करके यदि कोई संसार के विषयों का भोग करता है तृप्ति के लिए तब तब भी भोगों से उसे तृप्ति नहीं होती वो आयु कम पड़ती है ब्रह्मा जी की आयु भी कम पड़ जाती वो तृप्ति नहीं दिला पाती तब तक विषयों का भोग करने पर भी न जातु काम कामा नाम उपभोगे नाम्यती के अनुसार वो तो अभिवृद्धि को ही प्राप्त होता है तो उस दृष्टि से कहा कि सर्व जीवितम अल्पम एव इसलिए ये जो भोग्य पदार्थ हैं सरथा सतूर्या जो कहा था तवैवाहा तब नृत्य गीते ये सारे भोग आप अपने पास ही रखिए मुझे देने के लिए संकल्प करने की जरूरत नहीं है इन भोगों के विषय में ये भोग नचिकेता को प्राप्त हो जाए ऐसा संकल्प आपको अपने चित्त में करने की आवश्यकता नहीं है यह सब आप अपने पास रखिए इससे नचिकेता ने एक प्रकार से नित्यानित्य वस्तु विवेक और वैराग्य साधन चतुष्टय अंत दो साधनों को बताया। भाष्य है भाष्यको ये घड़ी बराबर है कि इधर की अभी है ना समय हाँ तो भाष्य को देखिए स्वभाव स्व भविष्य न भविष्य वाई संधम एवं यावनम तवया उपन्यस्ता भोग ते स्वभाव तो आपके द्वारा प्रस्तुत किए हुए भोगों का कल तक अस्तित्व तो रहेगा या नहीं रहेगा ऐसा संदेह ही होने से आपके द्वारा प्रस्तुत किए हुए भोग अनित्य है ये एक प्रकार से स्वभाव शब्द से बताया कि मनुष्य से अंतक हे मृत्यो यदेत सर्वेन्द्रिया तेज तो मनुष्यों के समस्त इंद्रियों का जो तेज है तत् जरयंती यानि क्षपयंती कौन तो अपसरस प्रवृत्तयो ही भोगा तो ये भोग मनुष्यों के समस्त इंद्रियों के तेज को समाप्त कर देते हैं जिस कारण से इसलिए अपसरादि भोग मनुष्य के सुख के नहीं साधन नहीं अपितु अने दुख साधन ही है क्योंकि कहते हैं धर्म वीर्य प्रज्ञा तेजो यशक प्रभृति नाम क्षपितृवात्त तो ये जिसके पास है वो सुखी मनुष्य में कहलाता है धर्म सामर्थ्य प्रज्ञा तेज और यश आदि गुणों से संपन्न जो मनुष्य है वो सुखी मनुष्य है ये हैं सुख प्रयोजक गुण धर्मादि और इन सुख के प्रयोजक धर्मादि को नष्ट कर देते हैं ये विषय उनके क्षपक है प्रभृति नाम क्षपित्रित्वात इन्हें विनाशक है उनके क्षपत्री तवाद का अर्थ है विनाशकत्वात इनको कहा जाता है अनर्थ के लिए ही सुख के प्रयोजक को मनुष्य के पास से हटा देंगे तो ऐसा सुख प्रयोजक धर्मादि से रहित मनुष्य दुखी रहेगा इस प्रकार ये अनर्थ संपादन करते हैं सुख के साधन को मनुष्य से छीन करके अभी सर्व जीवितम अल्पम एव इसके विषय में कहते हैं यान च्या दीर्घ जीविका तव दिस्ससी तीणु जो आप मुझे दीर्घ जीवन दे रहे हो उसके विषय में भी मेरा निश्चय सुनिए आप क्या है सर्व यत ब्रह्मनोपि जीवित तो ब्रह्मा जी की जो आयु है वह भी कहते हैं अल्पम एव भोग के लिए अल्प ही पड़ जाती है किम उत अस्मदादि दीर्घ जीविका तो हम लोगों का दीर्घ जीवन मनुष्यों का ब्रह्मा जी के आयु के सामने क्या है एक क्षण का भी नहीं है तो वो अल्प होगा इसके विषय में क्या कहना है अतः तबैव तु वाहा रथादय तथा तो नृत्य गीते ये सब आप अपने पास ही रखिए सत्ताईसवें मंत्र की चर्चा हम लोग कल करते हैं